महाभारत शांति पर्व अष्टमोध्याय श्यूम रश्मि और कपिल का संवाद शिवम रश्मि के द्वारा यज्ञ की आवश्यक आवश्यक कर्तव्यता का निरूपण युधिष्ठिर्वाच अविरोधे न भूता सागुण्यकारक स सााद उभ्य धर्मस्तनमे ब्रू पितामह युधिष्ठिर ने पूछा पितामह प्राणियों का विरोध अहित न करते हुए मनुष्यों को श्रम धमादि छो गुणों की प्राप्ति कराने वाला जो योग है तथा तो जो भोग और मोक्ष दोनों फलों को प्राप्त कराने वाला धर्म है वह मुझे बतलाइए गार्थ च धर्मस्य योग धर्म से अधूरा सम्रस्थितेय पितामह दादाजी गारहस्थ धर्म और योग धर्म दोनों एक दूसरे से दूर नहीं है तथापि उन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है यह बताने की कृपा करे भी उभौ धर्मो महाभागौ उभौ परम दुष्चर उभौ महाफलौतु तो ष्मजी ने कहा राजन गार्हस्थ्य और योग धर्म दोनों महान सौभाग्य प्रदान करने वाले हैं दोनों अत्यंत दुष्कर हैं दोनों के ही फल महान हैं और दोनों का ही श्रेष्ठ पुरुषों ने आचरण किया है अत्रते अत्यामे प्राम उभय सुणु स्वि कमना पार्थ चिन्ह धर्म अर्थ संशय कु नंदन मैं तुम्हें इन दोनों धर्मों की प्रमाणिकता का प्रतिपादन करूँगा और तुम्हारे धर्म तथा अर्थ विषयक संदेह को मिटा दूंगा तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो अदापिदारतीमिहास पुरातनम कपिलोस्त संवाद तनिबोध युधि युद्ठ इस विषय में जानकार लोक महर्षि कपिल और गौ के भीतर अविष्ट हुए शिवरश्मी के संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं उसे सुनो आमना आम ननोपर प्रस्यन हे पुराणम शास्वतम ध्रुवम नभ सूर्व माले भेषुर्तम हम सुना है कि पूर्व काल में राजा न उसने वेद के अनुशासन को प्राचीन सनातन एवं नित्य समझकर अपने घर पर आए हुए अतिथि त्वस्टा के लिए एक गाय का आलम्भ करने का विचार किया तत्व संयम ज्ञान व्यता कपिल उस समय सत्वगुण में स्थित संयम संयमपरायण मिताहारी उदार चित और ज्ञानवान कपिल मुनि ने तृष्टा के लिए नियुक्त हुए उस गाय को देखा सबुद्धिमुत्तमहम प्राप्तो नैष मकुतो भयाम सतीम शिथिलहम सत्याहम इतः प्रवेश सके तब उत्तम निर्भय सुस्थिर सत्य सद्भावयुक्त एवं उत्साहयुक्त बुद्धि को प्राप्त हुए महर्षि कपिल ने केवल एक बार इतना ही कहा हा वेद जो तुम्हारे नाम पर लोग ऐसा अनाचार करते हैं शुमरस्मि काम गाम प्रवेश यतिम्रवेद अहोवेदा यदि मता धर्मा के नाह पर मता उस समय श्यूमरश्मि नामक एक ऋषि ने उस गाय के भीतर प्रवेश करके कपिल मुनि से कहा अहो यदि वेदों की प्रामाणिकता पर आपको संदेह है तो अन्य धर्मशास्त्रों को किस आधार पर प्रमाणभूत माना जा सकता है तपस्विनो धृतिमत धृति विज्ञान चक्षुषह सर्व मत व्याहृतम विधितात्म तपस्वी दृष्टि वाले ऋषि मुनि वेद को नित्य ज्ञान संपन्न परमेश्वर की निश्वास तस्वतृत्य निराशिष का विवक्षा तो निरारंभ से उद्वेग शून्य निष्काम तथा सब प्रकार के आरंभों से रहित है उस परमेश्वर के निश्वास से निश्चित वेदों के विषय में आप विपरीत वचन क्यों कह रहे हैं कपिल हुआ चम वेदान वृंदाबे नवक्षाबे करी न श्रुत कपिल ने कहा मैं न तो वेदों की निंदा करता हूँ और न कभी उन्हें विपरीत बात बताने वाला बताता हूँ पृथक पृथक आश्रम वालों के जो कर्म हैं उन सब के उद्देश्य एक ही हैं ऐसा हमने सुन रखा है ग्यव पर वाण प्रस्थ से गति गृहस्थो ब्रह्मचारी च उभताविगछत संन्यासी परम पद को प्राप्त कर सकता है वाहन प्रस्थ भी वहीं जा सकता है गृहस्थ और ब्रह्मचारी ये दोनों भी उसी पद को प्राप्त हो सकते हैं देवयाना पंथान चत्वारह शाश्वत मता ऐसा ध्या कण फले सूक्तम बलाबल चारो आश्रम ही देवयान नामक चार सनातन मार्ग माने गए हैं इनमें कौन बड़ा है और कौन छोटा अतः कौन प्रबल है और कौन दुर्बल यह उनके फलों को निमित्त बनाकर बताया गया है एवं वेदत्वा सर्वान् आरभे वैदिक नैष्ठ के श्रुते श्रुति ऐसा जानकर समस्त कार्यों का आरंभ करे यह वैदिक मत है अन्यत्र यह सिद्धांत भूत श्रुति भी सुनी जाती है कि कर्मों का आरंभ ही न करें अनालम्भेयोष आलम्भे दोष उत्तम एवं स्थित अंता से दुर्विज्ञेय क्योंकि यज्ञ आदि कार्यों में आलंभन न करने पर दोष की प्राप्ति नहीं होती है और आलंभन करने पर महान दोष प्राप्त होता है ऐसी स्थिति में भेद वचनों के बलाबल को जानना अत्यंत कठिन है यद्र किचित प्रत्यक्ष अहिंसा या परम ऋते त्यागमशास्त्रेभ्यो ब्रूहित यदि पश्यसी वेदों और तदनुकूल आगमनों को छोड़कर अन्यत्र अहिंसा से भिन्न हिंसा बोधक शास्त्र का कोई फल यदि युक्ति से भी प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला प्रतीत होता हो अथवा तुम अनुभव में उसका साक्षात्कार कर रहे हो तो उसे स्पष्ट बताओ शूर, शूर, शूर, शूर, शूर स्वर्ग कामो जजे तेती सततम श्रूय ते श्रुति फलम प्रकल्प्य पूर्वं ही तथो यज्ञ प्रतायते रश्मि ने कहा स्वर्ग की इच्छा रखने वाला पुरुष यज्ञ करे यह श्रुति सदा ही सुनी जाती है अतः मनुष्य पहले स्वर्गरूप फल की कल्पना अर्थात संकल्प करके फिर यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ करता है यजश्चा गोष्ठ पक्षी गणाश्च ग्राम्या चौषधय प्राणस्यान्द मिश्रुति बकरा घोड़ा भेड़ गाय पक्षे ग्राम्य अन्न तथा तो जंगली अन्न आदि सारी वस्तुएं प्राण के लिए अन्न है ऐसा श्रुति का कथन है तथैवान्न तो हम सायम प्रातरूप्य धान्य यज्ञ मित श्रुति प्रतिदिन सवेरे शाम अन्न को प्राण का भोज्य बताया गया है पशु और धन धान्य ये यज्ञ के अंग हैं ऐसा श्रृति कहती है एक तान स यज्ञे न प्रजापतिर कल्पयत न प्रजापति यज्ञे नाय प्रभु भगवान प्रजापति ने यज्ञ के साथ साथ इन सबकी सृष्टि की फिर उन प्रजापति ने ही इन यज्ञ सामग्रियों द्वारा देवताओं से यज्ञ का अनुष्ठान कराया तदन्योन बरा सर्वे प्राणिप्त यज्ञेशकृत प्रातम असंग सात सात प्रकार के जो ग्राम्य और आरण्य जंगली प्राणी हैं वे सब एक दूसरे की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं इन सब में उत्तम नाम से प्रसिद्ध जो सबके सब, सब पुरुष या मनुष्य संगक प्राणी हैं उन्हें भी यज्ञ के लिए नियुक्त बताया गया है ये तैयारभिन शक्तिमात्म पूर्ववर्ती तथा अधिक पूर्ववर्ती पुरुषों ने इन समस्त द्रव्यों को यज्ञ का अंग माना है अतः कौन विद्वान मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार कभी किसी यज्ञ को अपने लिए नहीं चुनेगा कशुव द्रुमा औषधि भी सह स्वर्गमेवाभिक्षंते न स्वर्गस्तो स्वर्ग मखान पशु मनुष्य वृक्ष और औषधियाँ ये सबके सब स्वर्ग चाहते हैं परंतु यज्ञ को छोड़कर और किसी साधन से वह विशाल स्वर्ग लोगभ नहीं हो सकता है ओषध्य पशु वृक्षा विरुदाज पयोदधी दिशा श्रद्धा काल कालश्चतान द्वादश औषधि अर्थात अन्न आदि पशु वृक्ष लता घी दूध दही अन्यान्य हविश भूमि दिशा श्रद्धा और काल ये बारह यज्ञ के अंग हैं नृचो यजुंसिमानी यजुष्मोश अग्निगेयो गृहपति सप्ताह उच्चते ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और यजमान ये, ये चार मिलकर सोलह यज्ञांग होते हैं तथा गर्भपथ्य अग्नि को सत्रवा यज्ञांग समझना चाहिए इस प्रकार ये सत्रह अंग बताए जाते हैं अंगानी यज्ञ यज्ञ मूलमित श्रुति आज न पैसा दग्ना सकृता बाले सिंगेन पादेन संभवत्यवरमुख एवं प्रत्येक सर्वस्य विधीय ये सब यज्ञ के अंग हैं और यज्ञ इस जगत की स्थिति का मूल कारण है ऐसा श्रुति का कथन है घी दूध दही छाछ गोबर चमड़ा बाल सिंह और पर इन सबके द्वारा गौ यज्ञ कर्म का संपादन करती है इस प्रकार इनमें से प्रत्येक वस्तु का जो जो भीत है संग्रह करना चाहिए यज्ञम वहन्त यज्ञ वहंत सम्भूय सहत्ण संगृतानी सर्वाणी यज्ञ निर्वृत ऋत्विक और दक्षिणाओं के साथ ये सब मिलकर यज्ञ का निर्वाह करते हैं यजमान इन सारी वस्तुओं का संग्रह करके यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं यज्ञा श्रृष्टानी यथार्थ श्रूयते श्रुति एवं पूर्वतरा सर्वे प्रवृत्ता मानवा ये सारी वस्तुएं यज्ञ के लिए रची गई हैं यह श्रुति का कथन यथार्थ ही है पहले के सभी मनुष्य इसी प्रकार यज्ञानुष्ठान में प्रवृत्त होते आए हैं न ही नृस्ते नारभते ना भी द्रुह्यति किंचन यज्ञ यो जजत्य फलेम यज्ञ का अनुष्ठान अपना कर्तव्य है ऐसा समझकर जो फल की इच्छा न रखते हुए यज्ञ करता है वह न तो हिंसा करता है न किसी से द्रोह करता है और न अहंकार पूर्वक किसी कर्म का आरंभ ही करता है यज्ञांगान्यपेत चेता योत्ताश विधि विधियुक्ता धारियंति परस्परम यज्ञशास्त्र में क्रमश वर्णित ये संपूर्ण यज्ञांग विधि विधिपूर्वक यज्ञ में प्रयुक्त हो एक दूसरे को धारण करते हैं आम नयमारश्या प्रतिष्ठिता तम विद्वांसोन पश्यती ब्राह्मण मैं ऋषियों द्वारा कथित आमनाय अर्थात धर्मशास्त्र को देखता हूँ जिसमें सारे वेद प्रतिष्ठित हैं कर्म में प्रवृत्ति कराने वाले ब्राह्मण ग्रंथ के वाक्यों का उसमें दर्शन होने से विद्वान पुरुष उस आर्थ ग्रंथ को प्रमाणभूत मानते हैं ब्राह्मण प्रभो यज्ञो ब्राह्मण अर्पण एवं अनुयज्ञ जगत सर्व यज्ञ जगत वेदों के ब्राह्मण भाग से यज्ञ का प्रागट्य हुआ है वह यज्ञ ब्राह्मणों को ही अर्पित किया जाता है यज्ञ के पीछे सारा जगत और जगत के पीछे सदा यज्ञ रहता है ओम ते ब्रह्मण जो निर्म स्वाहा स्वधावट यस्य प्रयुज्यन्ते यसे हिता प्रयुज्यन ओम यह वेद का मूल कारण है वह ओम तथा नमः स्वाहा स्वधा और वसत ये पद यथा यथाशक्ति जिसके यज्ञ में प्रयुक्त होते हैं उसी का यज्ञ सांगोपांग संपन्न होता है न त्रिशुलोकेश परलोक भयम विदु ऋतवेदा बदंती है सिद्धाश्च परमर्षयः ऐसे मनुष्य को तीनों लोकों में किसी भी प्राणी से भय नहीं होता है यह बात यहाँ संपूर्ण वेद तथा सिद्धिमहर्ष भी कहते हैं ऋतो यजुंसामोभा विधि चोता सर्वाणी ऋग्वेद यजुर्वेद साम वेद और विधिस्तोभ ये सब जिसमें विद्यमान होते हैं वही इस जगत में द्विज कहलाने का अधिकारी है सामगान के जो हाय हाउ इत्यादि पूरक अक्षर है उन्हें शोभ कहते हैं अग्नाधे यदवते य सोमे सुते येतरे महायज्ञ हे वेद तद भगवान पुनः ब्रह्मण्ड अग्न्याधान, अग्निहोत्र तथा सोमयाग करने से जो फल मिलता है और अन्यान्य महायज्ञों के अनुष्ठान से जिस फल की प्राप्ति होती है उसे आप जानते हैं विचार स्वर्ग विधिना प्रेत स्वर्ग फलम महत अतभि प्रत्येक बीज को चाहिए कि वह बिना किसी विचार के यज्ञ करे और करावे जो स्वर्ग दायक विधि से यज्ञ करता है उसे देह त्याग के पश्चात महान स्वर्ग फल की प्राप्ति होती है न यम लोकोसी यज्ञा पर निश्चय वेदवाद विदश प्रमाण उभयम तदा यह निश्चय है कि जो यज्ञ नहीं करते हैं ऐसे पुरुषों के लिए न तो यह लोक सुखदायक होता है और न स्वर्ग ही जो वेदोक्त विषयों के जानकार हैं वे प्रकृति और नृत्ति दोनों को ही प्रमाणभूत मानते हैं इस श्री महाभारत शांति परमड़ी मोक्ष धर्म परमढ़ी गोकपिलीय अष्टष्टधिक द्विशतमोध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में गोकपिलो कपिलोपाख्यान विषय दो सौ अड़सठवां अध्याय पूरा हुआ